विधि चार प्रकार के कहा गया उत्पत्ति विधि विनियोग विधि अधिकार विधि और प्रयोग विधि इसमें उत्पत्ति विधि उत्पत्ति विधि कह दिया गया स्वरूप बोधक वाक्य बोधक विधि व उत्पत्ति विधि हो जाएगा और आगे विनियोग विधि कहा गया विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोधक विधि विनियो विधि विनियो विधि में सहकारी छिप्रमाण ये आगे कहते हैं पृष्ठसंख्या चौसठ छः चार एतस्य विधे सहकारी भूता ष प्रमा आकार छुटिया ए तस्य है ये विधि का सहकारी भूतानी एत्य विधेय है अर्थात अभी विनियोग विधि चल रहा है विनियोग विधि अंग प्रधान का भाव बताएगा कौन अंग होगा कौन प्रधान होगा तो यह विधि में छह सहकारी प्रमाण होते हैं अर्थात विनियोग विधि जो निश्चय बताएगा कि ये अंग होगा ये अंगी होगा इसमें ये छः सहायता करेंगे षट प्रमाण श्रुति, लिंग, वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणी तो ये छ हो गए लिंग, वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये आगे एक एक करके सब बताएंगे तो ये चे, ये छे छगे सहकारी प्रमाण इनका सहायता से विनियोग विधि निश्चय बताएगा कि यह अंग होगा ये अंगी होगा ये तहकृत न अनेक विधिना परोदेश अंगदेश प्रवृत्त्यूपाथ्य अपरपरिया अपर ज्ञाप्यते सहकृतेन सहकृत सहकृतेन अर्था जो छह सहकारी प्रमाण हुए इनके सह, सहायता से विधिना इस विधि के द्वारा अभी कौन सा विधि विनियोग विधि इस विधि के द्वारा अंगाप्यते ज्ञाप्यते अतिमशब्द है अंगत्व ज्ञाप्यते अर्थात ये क्षेत्र सहायता से विनियोग विधि अंगत्व को कहेगा और ये अंगत्व क्या है परोदेश प्रवृत कृति साध्यत्व रूपम पाराथ्य अपर परोदेश पर जो है वो उद्देश्य अर्थात उसको लक्ष्य करके प्रवृत प्रवृत हुआ कोई पुरुष ये पर कौन हो जाएंगे देखिए हिंदी में टीका में दिया पर तृतीय पंक्ति में क्या है पर अर्थात तो उत्कृष्ट हिंदी में वही नीचे दिया है उत्कृष्ट उत्कृष्ट अर्थात तो स्वर्गादि रूप वो फल यह हो गया पर अथवा पर शब्द का अर्थ जो मुख्य याग है जैसे दर्श पूर्णमास आदि याग रूपी साधन वो हो गया पर पर के लिए जो प्रवृत्त होगा जैसे स्वर्ग के लिए जो प्रवृत्त हुआ मुख्य याग अथवा मुख्य याग के लिए जो प्रवृत्त हुआ प्रयाजादि अंग याग ये सब अंग कह जा जाएगा अथवा अपने से भिन्न उक्त किसी के भी उद्देश्य से कार्य में प्रवृत्त हुआ अपने से भिन्न कोई अलग है उसके लिए प्रवृत्त हो गया तो पर पर के लिए प्रवृत्त हुआ पर उद्देश्य प्रवृत्त अर्थात तो दूसरों को उद्देश्य बना करके लक्ष्य बना करके जो प्रवृत्त हुआ और कृति साध्य रूप कृति साध्य अर्थात तो करके इसको संपादन किया जा सकता है तो नहीं तो कहेंगे पर उद्देश्य के लिए पर अर्थात बालक रो रहा है मेरे को चंद्र ला दीजिए अभी पर को उद्देश्य करके प्रवृत्त होगा कोई पुरुष तो प्रवृत्त होकर के चंद्र को ले आ पाएगा इसलिए कहते हैं कृति साध्य भी होना चाहिए तभी तो वो अंग बनेगा तो पर उद्देश्य के लिए प्रवृत्त हुआ कृति भी होना चाहिए पर उद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्य अर्थात अपना प्रयत्न के द्वारा वो सिद्ध भी होना चाहिए ऐसा जो पदार्थ होगा उसी को अंग शब्द से कहा जाएगा पार्थ्य अपर पर्याय उसको पारार्थ्य कहा जाएगा क्योंकि वो जो पदार्थ हुआ वो पर के लिए हुआ तो पर होने से पारार्थ हुआ ताव तो अ पार्थ्य ये हो गया अंगत्वम अंगत्वम का अर्थ हो गया पार्थ्यम अंग हो गया पारार्थ परस में इदम ये परार्थ अंग हो गया पारार्थ अंगत्वम हो गया पार्थ्यम तो ये विनियोग विधि में जो छः सहकारी प्रमाण इनके साथ मिलकर के विनियोग विधि अंगत्व का कथन करेगा अंगत्व ज्ञापित होगा तो यहाँ दिया देखिए पर उद्देश्य प्रवृत्त पर उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ प्रवृत्त हुआ जो वो करेगा दूसरों कुछ को उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ वो कर्म प्रवृत्त हुआ कहते हैं प्रवृत्त कर्म नहीं प्रवृत्त वो पुरुष होगा पर को उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ पुरुष पुरुष का कृति साध्य होगा वो याग अगर स्वर्ग पर हो जाएगा उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त होगा पुरुष तो यहाँ जो पर उद्देश्य प्रवृत्त पर उद्देश्यस्य कर्मधारक हो गया आगे उसके लिए प्रवृत चतुर्थी हो जाएगा आगे प्रवृत स्व कृति कृति प्रयत्न और कृति साध्य प्रयत्न के द्वारा साध्य इस प्रकार की तो समत हो गया पुरुष पर उद्देश्य पर हो गया स्वर्ग स्वर्ग के लिए उद्देश्य क्या पुरुष मतलब प्रवृत्त हुआ पुरुष पुरुष का कृत्य साध्य हो गया याग तो याग हो जाएगा अंग स्वर्ग के लिए याग हो जाएगा अंग इसी प्रकार की दर्श पूर्णमा से याग के लिए प्रयाग हो जाएगा अंग प्रवृत्त होगा सर्वदा पुरुष अन्य को उद्देश्य करके प्रवृत्त होगा पुरुष और वह पुरुष होगा कृति साध्य जो पदार्थ हो जाएगा वो अंग बन जाएगा आगे 66 पिस्टम में 66 कैसे विनियोग तो विधि अंगो अंगी बताएगा सर्वदा मिलेगा आपको सामने में कुछ प्रश्न होगा ये अंग है अथवा तो अंगी है अंग है तो इसका अंगी कौन होगा ये अंगी है तो इसका अंग कौन होगा इस प्रकार के विचार चलेगा तो अभी प्रथम दिखा रहे हैं अंग अर्थात तो अंगी उपलब्ध है उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त होता है पुरुष ये बनाएगा ये अंग उसका कृति साध्य अंग होगा तभी तो अभी अंगी उपलब्ध है पर हो गया उसको उद्देश्य कर उपलब्ध बना नहीं वो साध्य होगा किंतु वो कि नजर में आ गया लक्ष्य हो गया अधिक परिमाण में अंग ही निर्णय किया जाता है ऐसा एक चीज मिलता है कहा विनियोग होगा अंगी के लिए बहुत ज्यादा विचार नहीं है वो तो स्पष्ट दिखेगा हमेशा ये मुख्य प्रधान होते है अंगी तो अंग ये किसका अंग बनेगा अथवा इसका अंग कौन होगा इस प्रकार की विचार अधिक किया जाएगा अंगी के विषय में इतना विचार नहीं होगा तत्र निरपेक्ष रव श्रुति ही ये उच्चारण कर साधा विधात्री अभिधात्री, अभिधात्री, अभिधात्री विनियोक्त च तत्राद्या तो लिंगाध्यात्मिका यहाँ जो लिंगाद्या ना नीचे गौ नहीं रहेगा वो तो लिंग होता है ना गोकार खाली तो लिंग हो गया गौंकार के नीचे गौ लिख दिया ऐसा नहीं विधलिंग विधलिंग तो केवल गोकार है ये गौ के नीचे गौ नहीं रहेगा ना लिंग लिंग अलग है लीनों में गमोती यहाँ ये नहीं है लिंग लिंग जो लिंग केवल केवल गिंग लिंग के आगे आएगा तो क्या होगा आ, लिंगा मतलब आएगा हाँ अच्छा हम भी उच्चारण करने के समय गौ आता है लिंगा इस प्रकार लिंगा केवल अनुनाशिक होगा केवल अनुनाशी अच्छा ये जो अभी ये किताब ये आपके पास है ना ये है तो अच्छा ये हमको निर्गुणानी हमको पहले हमारे पास पहले ये हिंदी वाला नहीं था ठीक है अभी मिला तो आज तो देखा ये एकदम कठिन हो रहा है ये पढ़ना और आगे से तो टैबलेट व्यवहार करना पड़ेगा बहुत छोटा बहुत छोटा अक्षर हो गया तरह तो तो तो तो आद्या आद्या अर्थात विधात्री अच्छा निरपेक्षरव श्रुति द्वितिया बृहियादिश्रुति यद प्रतीयते सा ये जो प्रथम वाक्य हो गया तत्र त्र निरपेक्षरव श्रुति ये तो में रहना चाहिए ये सभी का संज्ञा है तो ये संज्ञा सर्वत्र स्मरण होना चाहिए निरपेक्ष रव रबहा श्रुति रव अर्थात तो धातु हो गया रु शब्द तो रु धातु से आगे रिदो होने से रब रब अर्थात शब्द निरपेक्ष शब्द जो होगा उसको श्रुति कहेंगे निरपेक्ष ये संस्कृत टीका में दिया स्वकरणीय शेषत्व बोधे समानाधिकरण है ये जो श्रुति को जो करना है क्या करना है शेषत्व का बोधन कराएगा ये इसका शेष है ऐसा बोधन कराएगा तो स्व करणीय स्व यथा यद करणीयम अपने द्वारा जो करने योग्य है श्रुति क्या करेगा कहते हैं शेषत्व का बोधन कराएगा वो शेषत्व बोध में प्रमाणांतर निरपेक्ष र छूट गया टीका में द्वितीय पंक्ति में संस्कृत टीका में निरपेक्ष अर्थात ये अंग निर्धारण करने के लिए दूसरा किसी प्रमाण को आवश्यक नहीं करता किंतु आगे जो सब आएंगे श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये जो लिंग प्रकरण इत्यादि होंगे वो सब श्रुति को अपेक्षा करेंगे किन्तु श्रुति किसी को अपेक्षा नहीं करेगी निरपेक्ष का अर्थ है कि अन्य प्रमाण के ऊपर श्रुति निर्भर नहीं करेगा अन्य प्रमाण को है जो लिंग वाक्य प्रकरण जो आगे आगे आए आएंगे उनके ऊपर श्रुति निर्भर नहीं करेगी अंगतो बोधन करवाने के लिए इसलिए कहते हैं स्वकर्णीय है। स्वकर्णीय अर्थात शेषत्व का बोधन में 66 पेज नंबर रव शब्द रु शब्द हृद्व रव रब का अर्थ शब्द निरपेक्ष शब्द आगे दे दिया टीका में प्रमाणातर निरपेक्ष शब्द श्रुति रव का अर्थ शब्द रव इतिहा वाक्यादो अति प्रसंग वारणा निरपेक्ष शब्द वही, शुर्ति। उसको शुर्ति कहेंगे। तो ये शब्द लेना है वाक्य नहीं अर्थात वहां के शब्द मिलेगा जो कह देगा ये इसका अंग होगा वाक्य यहाँ अर्थात तो श्रुति शब्द से यहाँ वाक्य नहीं लिया जाएगा इसलिए आगे कहते हैं रब इति उक्ते क्योंकि रब का अर्थ शब्दी उगते वाक्या तो अति प्रसंग तद या निरपेक्ष कहा गया क्योंकि वाक्य जो होगा वो कभी निरपेक्ष नहीं होगा वाक्य तो बहुत सारे शब्दों को अपेक्षा करेगा उसमें शक्ति उसमें अन्वय उसमें लक्षणा ये बहुत सारे चीज आ जाएगी तो ये जो शब्द कहते हैं निरपेक्ष और कोई प्रमाण को अपेक्षा नहीं करेगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ना न इस प्रकार नहीं रव इति वाक्या अति प्रसंग वारणा वाक्य अर्थात वाक्य प्रमाण आगे ये हो गया श्रुति आगे लिंगो आगे वाक्य है तो वो वाक्य कहीं वो भी तो श्रुति वाक्य है कहीं उसको नहीं लेना है वो जो जो तृतीय प्रमाण आ रहे श्रुति लिंग वाक्य वो वाक्य वो भी तो निरपेक्ष रब है कहा जाएगा वो रब है, रब तो सब्द, सब्द तो वो भी तो है। आगे जो वाक्य प्रमाण आएगा किन्तु यहाँ श्रुति शब्द से वो वाक्य को नहीं लेना है क्यूँ वो जो वाक्य होगा वो निरपेक्ष होकर के अंग बोधन नहीं करवा पाएगा नहीं करेगा तो इसलिए निरपेक्ष शब्द कहा खाली अगर कहेगा कि रब श्रुति ही रब का अर्थ शब्द शब्द कहने से वो जो वाक्य प्रमाण आ रहा है वो भी वेद शब्द है उसको भी ले लेगा इसलिए कहते हैं ना वो निरपेक्ष नहीं है अर्थात वो जो वाक्य है वो स्वयं अंगतों का नहीं कह पाएगा वो वाक्य से आगे लिंग का अनुमान करेंगे लिंग से श्रुति का अनुमान करेंगे श्रुति फिर विनियोग करेंगे इसलिए वाक्य ये अर्थात तो निरपेक्ष नहीं होगा तो निरपेक्ष कहने से वाक्यादो और अति प्रसंग नहीं होगा प्रकरण अच्छा प्रकरण ग्रहण हो जाएगा प्रकरण वह भी श्रुति है तो वो ग्रहण हो जाएगा जैसे खाली अगर आप निरपेक्ष नहीं करे खाली शब्द कह देंगे रब कह देंगे रब कह, कह देने से वाक्य में अतिव्याप्ति होगी क्योंकि वो वेद वाक्य है तो आधी दे दिया वाक्य दौ आधि से कहते प्रकरण में भी जाएगा प्रकरण वो विश्रुति का अंश है वो सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी किंतु वो सब निरपेक्ष नहीं होगा शब्द अर्थात तो वेदे नहीं यह है की यहाँ क्या विचार हो रहा है कि रब श्रुति रब अर्थात वेदांश वेद का जो है तो वेद का कहने से जैसे श्रुति वेद का अंश हुआ श्रुति शब्द से यहाँ कहते हैं कि वो वाक्य प्रकरण इत्यादि को नहीं लेना है कहते वो भी तो श्रुति है उनको क्यों नहीं लेंगे कहते वो निरपेक्ष नहीं है अभी हमको निरपेक्ष शब्द लेना पड़ेगा जो कि अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा बाकी श्रुति के ऊपर निर्भर करेगा किसी का नहीं करें। नहीं करेगा हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा है तो कहीं हो सकता है कहीं एक शब्द भी हो जा सकता है मतलब एक पद भी हो जा सकता है अच्छा सा त्रिविधा वो तीन प्रकार के हैं विधात्री अभिधात्री विनियोक् तो विधात्री के लिए आगे उदाहरण देते हैं तत्र आद्या लिंगाध्यात्मिक लिंगाध्यात्म का जो विधान करेंगे विधान लिंग लोट तब्य ये सब विधान करेंगे ये सब हो गए विधात्री सूति आगे देखिए हिंदी में दक्षिण पार्श्व में राइट साइड में द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति विधान करने वाली विधानकर्त विधि को ही विधात्री कहते हैं जो विधान करती है जो श्रुति जैसे इसका उदाहरण ज्योतिषोमे न स्वर्ग काम यजेत यजेत विधान करता है अग्निहोत्रम तो ये सब वाक्य में जहाँ यजैत जुहोती का सीधा संबंध क्रमशः ज्योतिष्टोम एवं अग्निहोत्र से हो जाता है तो ये सब सीधा विधान करते हैं तो इसलिए इनको विधात्री श्रुति कह दिया गया आगे दिन कैसे क्या अच्छा आगे अभिधात्री अभिधा विधात्री जो विधान करेगी ज्योतिष में न स्वर्ग काम यजे तो अग्निहोत्र जो होती इसे विधान करते हैं विधात्री श्रुति ये भी एक प्रकार की विनियोग त्रिश्रुति विनियोग विधि का मतलब इसके द्वारा विनियोग विधि से अंग निर्णय भी होगा जैसे अग्निहोत्र जूहोती अग्निहोत्र हवन के साथ अन्वय हो गया क्या जूहोती कहते हैं अग्निहोत्र जूहोती तो ज्योतिष्टोम स्वर्ग काम यजेत यजेत क्या याग कर रहा कहते हैं तो ये अग्निहोत्र इत्यादि अंग हो गए किस कहते हैं कि यजती जूहोती का किया जाते ज्योति का इसके साथ अंग हो गया तो अंग हो गया अर्थात जो याग है एक कौन सा याग है कहते हैं ज्योतिषमो याग इसके द्वारा मतलब स्वर्ग प्राप्त कराएगा अंग ज्योतिषमो ज्योतिषमो ही याग है हाँ। किंतु यह जो ज्योतिषम शब्द ये किसका अंग हो जाएगा कहते हैं कि याग के साथ यहाँ देखिए वाक्य दे दिया कि याग के साथ इनका संबंध हो गया अभी ज्योतिषम शब्द का संबंध किसके साथ होगा कहते हैं याग के साथ हो गया कहते हैं याग ज्योतिष्टलो क्या ना, ना, ना, ना वो वही याग स्वर्ग कामों के लिए याग करेगा कौन सा याग करेगा कहते ज्योतिषोम नाम याग करेगा ज्योतिषोम शब्द किसका अंग बनेगा कहते याग का अंग बन जाएगा याग का अंग कैसे कहते हैं निश्चय कर दिया याग तो कोई दो हजार प्रकार की याग होंगे अंगी अंगी हो गया याग अंग हो गया ज्योतिषमो ज्योतिषम आप क्रिया को समझ रहे हैं ज्योतिषमो शब्द भी किसका अंग होगा किसके साथ अन्वय होगा याग के साथ अन्वय होगा क्रिया में अंगांगी होना और शब्द में अन्वय होना तो यहाँ अर्थात ज्योतिषमो शब्द यजत रूपक शब्द के साथ अन्वय हो गया ये यहाँ अंग अंगी हो गया इसलिए पंक्ति देख लीजिए दोबारा तो स्पष्ट हो जाएगा वहां यजेत और जूहोती का सीधा संबंध यही यहाँ अंगत्व बोधन करवा दिया संबंध करवा दिया क्रमशः ज्योतिषोम एवं अग्निहोत्र से हो जाता है तो सीधा शाब्दी भावना के प्रसंग में स्पष्ट किया जा चुका है विधायी का शक्ति लिंग में ही रहती रहती है अभी इसमें जो यजे तो में लिंग रहा और जूहोती में लेट रहा तो ये सब विधान करने वाले होते हैं क्या विधान कर दिया कहते याग करना चाहिए स्वर्ग चाहिए तो कौन सा याग कहते है? हैं ज्योतिष याग है। ये संबंध करवा दिया प्रथम हो गया विधात्री लिंगी विधात्री है दूसरा हो गया अभिधात्री अभिधात्री द्वितीय पैराग्राफ में दिया देखिए राइट साइड में द्वितीय पैराग्राफ अभिधात्री का दूसरा नाम अभिधान कर्त जो केवल कह देती है क्या कह देती है अभिधात्री श्रुति वैदिक वाक्य में आने अर्थात आए वैदिक वाक्य में जो है उन शब्द को कहते हैं जो कि विधान नहीं करते अपितु किसी वस्तु मात्र का अभिधा से अभिधा शक्ति जैसे गंगा कहने से शक्ति से हम प्रवाह को समझते हैं इसी प्रकार की शक्ति से कथन करते हैं ये विधान नहीं करते हैं किंतु कह देते हैं ऐसा ही होना है ऐसा ये है विधान करना ऐसा करो और अभिधात्री ऐसा होता है ये दोनों में थोड़ा अंतर है तो जैसे यहाँ ब्रिहीन अबहंती ब्रिह को कुटता है कुटना चाहिए ऐसा लिंग नहीं कहा यहाँ और दूसरा कह देंगे ब्रहीन प्रोक्षति तो प्रोक्षेत, इस प्रकार के लिंग नहीं कहा करना चाहिए इस प्रकार के नहीं कहा जो किया जाता है उसी को कह दिया आदि ब्रिहीन पद का अर्थ केवल धान के दाने है अच्छा तो ये हो गया कि केवल अभिधान कर दिया है ब्रहीन ब्रहीन इस प्रकार के कह दिया अच्छा हाँ हाँ इसमें क्या हुआ अवहंती और प्रोक्ष्यति ये दोनों कहते हैं कि ब्रीही का अवहनन करता है और ब्रीही का प्रोक्षण करता है तो ये जो अवहनन करता है प्रोक्षण करता है अवहंती और प्रोक्ष्यति इसमें एक क्रिया है तो क्रिया का कहेंगे क्रिया का अगर ये क्रिया का विधान नहीं करेगा तो अवहनन क्रिया नहीं होगा अवहन करिए ऐसा तो वहाँ कोई वाक्य नहीं है प्रोक्षण करिए ऐसा कोई वाक्य नहीं है तो अवहंती प्रोक्षेति अगर ये विधान नहीं करेंगे तो फिर विधान कौन करेगा इस प्रकार के प्रश्न होने से इसका उत्तर देंगे कि अवहंती और प्रोक्षति यद्यपि ये लौट का दिखता है इसको अभी क्या लकार मान लेंगे लेट।, लेट लेट मानने ले से ये ये हो जाएंगे विधात्री ये दोनों अभी अभिभिधात्री हो जाएंगे क्योंकि अभी अभिधात्री का विचार चल रहा था तो अभी अबह इस प्रकार की वाक्य नहीं है नहीं होने से अभी अबहती कैसे अभिधात्री होगी कहीं से कोई निर्देश आए तो अब ये करने लगेगा कहेंगे कि ये अभिधात्री हो गया केवल कह देता है तो इसलिए अबहंती और प्रोक्षति इनका वाक्यंतर अगर उपलब्ध नहीं है तो इन्हीं को ही विधात्री मानना पड़ेगा ये इनको लेट मानना पड़ेगा तभी अभिधात्री के लिए क्या उदाहरण होगा कहते हैं ब्रिही ब्रिही का विधान नहीं हो रहा है अवहन का अथवा प्रोक्षण का यह विधान हो रहा है इस प्रश्न हो ना इसलिए आगे पंक्ति देखिए ब्रिहीन पद का अर्थ केवल धान के दाने है ये कोई विधान नहीं किया जा रहा है वोलो कह देता है अवहंती विधान किया गया अभी किसका अवर्णन करेंगे जैसा कह दे कि स्वर्ग का यजय तो ये क्या याग करें तो कह दिया कि तो जैसे अभी ज्योतिष हो गया इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं तो ये जो ब्रहीन ब्रहीन शब्द आ गया ये ब्रिहीन ये भी एक शब्द है ये श्रुति है कहते हैं ये केवल अभिदात्री केवल कहता है ये कोई विधान नहीं करता तो विधान करने वाले पद हो गया अवहंती और प्रोक्षति इस प्रकार का मतलब कि इस वाक्य में ब्रीहिन जो है वो विधात्री अविधात्री प्रोक्षति जो है अवहंती जो है वो विधात्री हो जाएंगे केवल मात्र वहाँ उसका विधान नहीं हो रहा है मतलब यहाँ ब्रिहीन शब्द कोई विधान नहीं कर रहा है अच्छा आगे कर कर रहे हैं। आ, कथन कर रहे हैं कथन थों को कथन कर देता है आगे देखिए मूल में द्वितीय बृह आदिश्रुति द्वितीय अर्थात अभिधात्री और तृतीय हो गया विनियोक् इसके लिए मूल में कहते हैं यशद से श्रवण प्रतियते प्रतीयतः विनियोक्त जिस शब्द का श्रवण से ही संबंध का ज्ञान होता है उसको कहेंगे विनियोक् ऐसा शब्द है वो शब्द का श्रवण से निश्चय हो जाता है यहाँ तो अंग अंगी है उसको कहेंगे विनियोक् कैसा शब्द वो आगे दिखाते, ये आगे दिखाते हैं विधात्री अर्थात तो जहां लिंग लोट लेट तब्य ये सब आएंगे वो शब्दों को कहा जाएगा ये विधात्री वह विधान करेंगे विधात्री कह देंगे जिसमें ये शब्द नहीं है उसको छोड़ करके अन्य कुछ शब्द आए जैसे ब्रहीन ये बोलो कह देता है ब्रिहीन तो ब्रीही कहने से वो एक पदार्थ है बस इतना कह दिया उस पदार्थ से का ये पदार जो ब्रीही जो है वो अंग होगा किंतु ब्रीही अंग होगा बोल करके उसमें ब्रहीन ये एक द्वितीय विभक्ति है ये जो द्वितीय विभक्ति है इसके द्वारा निर्णय होगा कि ये ब्रीही अंग होगा और ये जो द्वितीय विभक्ति है ये कोई विधान यहां नहीं कर रहा है जो अवहंती अथवा प्रोक्ष्यति है वो विधान कर रहा है उसमें एक रह गया अवहंती प्रोक्ष्यती विधान कर दिया और ब्रीहीन द्वितीय विभक्ति है वो कह देगा कि ये अंग होगा और ब्रीही बोलकर के उसमें ब्रहीन में ब्रीही अंश है वो बाकी उसका कुछ काम नहीं है खाली कह देगा ब्रीही का दान उसको कहा जाएगा अभिधात्री तो बोलो कह दिया आगे ब्रीही के आगे द्वितीय विभक्ति है वो कहेगा यंग होगा कहेगात्री से विभक्ति ना अभिधात्री से केवल केवल ब्रीही विभक्ति नहीं विभक्ति आगे, आगे विनिभक्त आगे स्पष्ट हो जाएगा व्यक्ति देखिये अर्थात ब्रहीन में ब्रीही है द्वितिया है ब्रीह हो जाएगा अभिधात्री और द्वितीय हो गया विनियोक् और अवहंती हो गया विधात्री तो अवहंती हो गया विधात्री, द्वितिया अभिव्यक्ति हो गया विनियोक्त और ब्रीह हो गया अभिधात्री तो एक ही वाक्य में तीन चीज स्पष्ट हम लोग जान सकते हैं तभी वो जो कहते हैं कि श्रवणा देव उसमें द्वितिया है द्वितिया का श्रवण से ही निश्चय हो जाएगा यहाँ तो अंगों का कथन हो रहा है इस प्रकार की उसको कहेंगे केवल जो शब्द का अर्थ को कह देगा हाँ, उससे ये ना वास्तविक ये दोनों ये दोनों अंग बोधन नहीं करवा रहे है ये केवल कह रहे हैं क्या है ये वाक्य में ये तीन चीज आते हैं विधात्री अभिधात्री और विनियोक् वास्तविक जो विनियोक् अंश है यही विनियोग विधि का सहकारी प्रमाण को कहने वाले हैं बाकी दो कह सकते हैं कि प्रसंग क्रमे कह दिया ये दोनों किसी प्रकार के विनियोग नहीं करवा रहे है साक्षात विधात्री और भिधा, भी कुछ नहीं करेगा वो विधान करता है आ, हाँ वो भी विनियोग कर देगा अर्थात तो स्वर्ग रूप पदार्थ के लिए ये याग को विनियोग करवा दिया विधात्री भी हो जाएगा जो अभिधात्री होगा अभिधात्र वो कुछ अंग का विधान नहीं करेगा नहीं। क्योंकि द्वितीय विभक्ति अंग को कहेगा इसे जो अभिधात्री हो जाएगा वो कुछ विधान नहीं किया वो बीच में कह दिया था ना अभिधात्री किसी विधान नहीं करता वो केवल शब्द को कह देता है ये जो है सहकारी हाँ। नहीं होगा नहीं हो वो, हो वो तो केवल वस्तु को कह देता है शब्द का श्रवण मात्र से संबंध प्रतीत तो हो रहा है उसके लिए दिखाते हैं साधा सा अर्थात विनियोक् वो भी तीन प्रकार के हैं विभक्ति रूपा एकाभिधान रूपा एक पद रूपा चित विभक्ति अभिधान एक, एक पद विभक्ति अर्थात विभक्ति दिखता है एक अभिधान अर्थात एक ही प्रत्यय के द्वारा दो चीज कह रहे हैं तो एक दूसरे का अंग बन जाता है जैसे पहले हम लोग देखे थे तत्यय तो, तो तो में शाब्दी भावना भी है आर्थिक भावना भी है वो आर्थिक भावना शाब्दी भावना का साध्य रूपेण अन्वय हो गया कहते हैं एक प्रत्यय जैसे गम्यमान हुआ आ, वो हो गया एक अभिधान तो हो गया अभिधान अभिधान अर्थात तो, अभिद्धती थी अभिधान जो शब्द और एक पद जैसे यजे त तो, तो में रहना और यज धातु होना ये अलग हो गया जैसे त तो के अंदर में शाव्धि भावना आर्थिक भावना रहा किंतु याग तो यज में आ गया अगर याग अभी आर्थिक भावना का अंग होगा तो कैसे होगा कहते एक ही पदों में रहा त तो में आर्थी भावना शाब्दी भावना दोनों है और याग तो त तो में नहीं है वो यज में है तो यज जो धातु है वो तव तो में जो आर्थिक भावना है उसका अंग कैसे बनेगा कहते हैं कि एक पदों में रहा और त तो में जो भावना है वो तौ में रहने वाला शाब्दी भावना का अंग बन जाएगा वो कैसे होगा तो कहते हैं कि एक अभिधान एक ही प्रत्यय के अंदर में दो आ गए इस प्रकार के और इसको सब उदाहरण आगे स्पष्ट देते हैं एक अभिधान अर्थात एक ही प्रत्यय के अंदर में दो रह गए आर्थिक भावना आर्थिक भावना शाब्दी भावना का अंग हो गया साध्य हो गया अंग साध्य आर्थिक भावना शाब्दी भावना का साध्य हुआ भावना किम किम अंगो ंग हैब्दी भावना का भावना भावना ना ना, ना, ना। भावना का एक अंग हो गया किम भावयेत? तीन है भावना का भाव वो हो गया, गया आर्थिक भावना शब्दी हो गया वही अंग भावना का तीन अंग न किम भाव के अनुभावित कथम भावित भावना अंग हुआ देखिए जब स्वर्ग और याग कहते हैं वह अंग अलग प्रकार की होता है और यहाँ जो आर्थिक भावना शाब्दी भावना यहां अंग थोड़ा अलग प्रकार की लिया जाएगा यहाँ साध्य है किंतु शाब्दी भावना का तीन अंश होते हैं तो आर्थिक भावना शाब्दी भावना का अंश हुआ तो इस दृष्टि से अर्थात उसका अंग हुआ अंग हुआ अर्थात शाब्दी भावना क्या है कहते हैं तीन अंग है उसका किम भावे कथम भाव है और जो किम भावे वही हो गया उसका और उसका साध्य हुआ अंग बनता है अंग अर्थात अंश इस प्रकार अंश मतलब वहा वास्तविक विनियोग विधि वाला अंग नहीं है वो वो नहीं है तो अर्थात वो अंश रूपे में ग्रहण होता है वहा वो भी एक अभिधान एक ही प्रत्यय गम्य कहा था वहा एक ही अभिधान अर्थात तो एक ही प्रत्यय के अंदर में दो कहा जा रहे हैं। दो कहा जा रहे हैं। तो वो वहा दृष्टांत तो दिया था किंतु यहाँ एक ही अभिधान रूप वह भी इसी प्रकार की कहा जाएगा यहाँ किन्तु अंग अंगी थोड़ा अलग ये दृष्टान्त तो आगे दिया जाएगा मतलब और थोड़ा स्पष्ट होगा जैसे यहाँ कहेंगे पशुना यजेत पशुना जेत पशु में जो टा है वो करण है तभी करण कारक है और पशुना नाम में ये नचन क्या है एक वचन और पशु ना जब कहेंगे वो पुंगलिंग होता है स्त्रीलिंग हुआ पुंगलिंग तो एकत्वम ये कारक करण का अंग बन गए अभी टा में करण है कर्णत्व तो है टा में एक वचन भी है और टा पुंस को भी कहता है तभी एक ही टा में जो पुंगस्तो और एकत्व है वो कर्णत्व तो का अंग बन गए इस प्रकार के यहाँ दृष्टान्त तो देंगे तो करणत्व का अंग बन गया यहाँ तो यहाँ कोई वास्तविक इस प्रकार की साध्य इस प्रकार की नहीं है तो अगर कहेंगे कि एकत्व तो और पुंसत्व के द्वारा करणत्व इसका सिद्ध किया जा रहा है तो इस प्रकार के विचार थोड़ा चलेगा तो यहाँ एक अभिधान का वही अर्थ है करणत्व का अंग बन जायेंगे द्वारा पुरुषत्व और एकत्व ये दोनों करणों का अंग बन गए करण है ना वही टा के अंदर तीन चीज है करणत्व तो प्रधान हो गया ये दोनों उसका अंग बन जाएंगे तत्र विभक्ति अंगत्वम विभक्ति श्रुति के द्वारा पहले दे दिया विभक्ति रूपा तीन प्रकार की हो गए विनियोक्ति श्रुति उसमें प्रथम हो गया विभक्ति रूपा विभक्ति श्रुतिया अंगत्व ये था ब्रिहिवीर ब्रीही तृतीय है तो तृतीय श्रुति के द्वारा अभी ब्रीही कर्ण बन जाएगा तो ब्रिहीणा यागा अभी ब्रीह याग का अंग बन गए क्योंकि ब्रीही करण हो गया ब्रीही कर्ण हो गया तो ब्रीह याग का अंग बन गया ब्रीह याग का अंग कैसे होगा कहने तदपि पुरोटास प्रकृति तया ब्रीहि साक्षात याग का अंग नहीं बनेगा याग् में व्यवहार होगा जो पूर्वास हबीर हबीर का अंग रूपेण ब्रीही व्यवहार हो जाएगा तब तो ब्रीही में कर्ण आ जाएगा पूर्वास का प्रकृति रूपेण इसी प्रकार की जब कहते हैं कि पशु ना यजेत पशु सीधा याग में कैसे व्यवहार हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि पशु का जो हृदय है पशु का जो जीवा है वो सब याग में हबीर बनेगा अथ तो बक्षस अवद्यति अथ जीवोया अवद्यति इस प्रकार कहेंगे अर्थात तो ये सब को काट करके अभी दिया जाता है तो आगे यथा पशुओं हृदय आदि रूपो हभी ही प्रकृति तया हभी ही प्रकृति एक पद है वो दूर दूर कर दिया ऊपर का जो हरीजंडा लाइन है उसको जोड़ दीजिए यथा पशुओं बाकी का शेष में है यागा पशु याग कैसे हो रहा है कहते हैं कि हृदयादि रूप हबी का प्रकृति पशु का जो हृदय है पशु का जो जीहुआ है वो भी याग में हबी बनेगा तो जीहुआ हृदय का प्रकृति क्या है कहते हैं पशु पशु का जो शरीर है तो इसलिए पशु याग का अंग कह दिया गया साक्षात पशु नहीं होगा इस प्रकार के ब्रीही याग का अंग ब्रीही साक्षात अंग नहीं होगा पूर्व राष्ट्र बना करते एक हो गया ये तो अर्थात विभक्ति है एक विभक्ति नहीं विभक्ति रूपा, विनियोग अर्थात विभक्ति ही यहाँ करवा दी। दूसरा उदाहरण देते हैं अरुणया पिंगाक्षा एक गवा सोम क्रीणाती अस्म वाक्य आरुण्यपे तृतीय श्रुतिया क्रयांग अरुणया तृतीया है अरुणा पिंगाक्षा प्रथमांत तो हो जाएगा पिंगाक्षी एक हायन्या ये तृतीय है वहाँ बिन्न अनुसवार नहीं रहेगा एक हायअन्या ऊपर में अनुस्वर है ना एक हाय में अनुसार नहीं है अच्छा तो, तो, तो, तो, तो एक हायन्या अर्थात एक हायोनी हायोनी वर्ष एक वर्ष गवा प्रातिपति हो गया गो अर्थात अरुणा अरुणा अर्थात लाल रंग की जो गाय होते हैं गिर गाय जैसे होते है पिंगाक्षी पिंगाक्षी अर्थात उसका चक्षु पीली होनी चाहिए लाल रंग की गाय पीली आंख होना चाहिए और एक वर्ष अर्था बछड़ी एक वर्ष अच्छा बछड़ी की उम्र एक वर्ष होना चाहिए एक साल उस प्रकार की बछड़ी के द्वारा सोमम कृणाती ज्योतिषम याग सोम याग है सोमलता क्रहण करेगा तो सोमलता जो खरीदेगा ये बछड़ी को दे करके सोमलता खरीदेगा नहीं कि वो मतलब कुछ पैसा दे दिया और खरीद लिया उस समय तो पैसा नहीं था सुवर्ण इत्यादि उसे नहीं ये गाय दे करके वो खरीदना पड़ेगा इति अस्मिन वाक्य अभी में तृतीया कह दिया अर्थात ये जो अरुणा ये अभी क्रयण का अंग हो रहा है कहते हैं आरुण्यपी तृतीयाश्रुतिया क्रयांगत्व और तो जो आरुण्य आरुण्य अर्थात तो अरुणा गाय का जो वर्ण हो गया रंग हो गया अरुण्य हो गया धर्म वो भी तृतीय श्रुति के द्वारा क्रयण का अंग हो गया कहते हैं आरुण्य आरुण्य तो एक गुण हो गया अरुण से भाव आरुण्य गाय बछड़ी हो गई अरुणा उसका धर्म क्या हो जाएगा आरुण्यम अरुणत्व तभी ये आरुण्यम ये तो एक धर्म है धर्म तो कोई पदार्थ तो नहीं है ना कि वो अंग बन जाएगा किसका ये शंका करने शंका करने से कहते हैं तदपि तर्थात आरुण्य क्रयण क्रयण अर्थात तो खरीदना जो क्रिया आरुण्य खरीदना क्रिया का अंग बन रहा है जैसे ब्रीही अभी याग का अंग बन रहा है पूर्वास के द्वारा तो भी इसी प्रकार की यहाँ क्रिया खरीदने रूपक क्रिया का अंग आरुण्य कैसे होगा तो कहते हैं तदपि गो रूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा न साक्षात आरुण्य रूपक धर्म आरुण्य रूपक धर्म अर्थात तो अरुण रूपक वर्ण वो अभी क्रयण का क्रिया में कैसे अंग बनेगा द्रव्य को परिचिन्न करवाएगा अर्थात यह द्रव्य अरुण ही होना चाहिए अन्य तो श्वेत अथवा कृष्ण इत्यादि नहीं होना चाहिए न तो साक्षात ये साक्षात अंग नहीं बनेगा क्यों अमूर्तत्व ये कोई द्रव्य नहीं है तो गुण है ये हुआ विभक्ति रूपा तो ये तृतीय विभक्ति ब्रीहिर यजय तो दे दिया उसमें क्या दिया द्रव्य ब्रीही है जो कि याग का अंग बन गया अभी अरुण जो दे रहे हैं यह आरुण्य रूप का एक अमूर्त पदार्थ ये द्रव्य नहीं है दो उदाहरण इसलिए दे दिया एक में द्रव्य अंग बन रहा है एक में अद्रव्य अंग बन रहा है तो अरुण्य गुण हो गया अर्थात तो जो अरुण रंग उसका वर्ण वो अंग हो गया ये विभक्ति का तृतीय विभक्ति का दो उदाहरण दे दिया आगे द्वितिया विभक्ति का उदाहरण देते हैं ब्रिहीन प्रोक्ष्यति इति से ब्रीही अंग द्वितीय सूत्या ब्रिहीन प्रोक्ष्यति अभी प्रोक्षण ब्रीही का अंग बन जाएगा क्यों अब ब्रीही क्यों प्रोक्षण का अंग नहीं बनेगा इस प्रकार की हम कह सकते हैं ब्रीहीन प्रोक्ष्यति प्रोक्षण क्रिया है क्रिया प्रधान होता है तो ब्रीही क्रिया का अंग बनना चाहिए तो कहते नहीं अभी आगे कौन सा चलेगा आगे ब्रीही चलेगा ना आगे क्रिया प्रोक्षण चलेगा ब्रिहीन प्रोक्ष्यती ब्रीही का प्रोक्षण हो गया आगे कौन जाएगा ब्रीही जाएगा इसलिए कहते हैं का अंग प्रोक्षण होगा क्योंकि ब्रीही संस्कारित होता है वो प्रधान है प्रोक्षण उसका अंग बनेगा क्योंकि ब्रीही संस्कारित तो होकर के आगे जाएगा व्यवहार होगा इसलिए कहते हैं प्रोक्षण से ब्रीहीअत्व प्रोक्षण ब्रीही का अंग बनेगा द्वितीया सुतिया अभी ब्रिहीन ये द्वितीया है तो होने से ये प्रोक्षण से बृहअअंगम अर्थात प्रोक्षण अंग ये हो जाएगा तच्च प्रोक्षण न ब्रीही स्वरूप अर्थम ये भी प्रोक्षण अंग बन रहा है ये जो प्रोक्षण है वो ब्रीही का स्वरूप निष्पादन नहीं करेगा क्योंकि ब्रीही तो पहले से ही है तस्य तेन बिना अभी उपपत्ते अभी अगर प्रोक्षण नहीं करेंगे तो फिर ब्रीही का स्वरूप रहेगा नहीं रहेगा रहेगा और ब्रीही को आगे हम कूट करके उसमें चावल निकाल करके हम तंड बना मतलब आगे हम पूरा से बना देंगे तो इसलिए कहते हैं तस्य बिना तस्व अर्थात तस् ब्री, तस्था ब्रीही स्वरूप्य तेन बिना तेन अर्थात प्रोक्षण बिना का स्वरूप प्रोक्षण के बिना भी संभव है तो इसलिए प्रोक्षण ब्रीही का स्वरूप निष्पादन नहीं करेगा फिर ये प्रोक्षण अंग कैसे बनेगा तो कहते हैं किंतु अपूर्व साधनत्व तो प्रयुक्त को प्रोक्षण करने से अपूर्व होगा अगर प्रोक्षण नहीं करेंगे तो अपूर्व नहीं होगा इसलिए स्वरूप निष्पादन करके कोई अंग होता है और कोई तो संस्कार करा करके खाली अंग बनता है अर्थात तो अदृष्ट उत्पन्न करा करके अंग बनता है इस प्रकार के अंग बनते हैं जैसे ये दुग्ध दधि इत्यादि दर्श मास में व्यवहार होने वाले हैं अगर वो नहीं रहेगा दर्श मास कर्म हो पाएगा क्या दुग्ध दधि नहीं रहेगा दर्श मास कर्म ही नहीं हो पाएगा तो वहां दुग्ध दधि इत्यादि दर्श पूर्ण का अंग होते हैं उसका स्वरूप निष्पादन करके किंतु यहां जो प्रोक्षण कर दिए वो स्वरूप निष्पादन नहीं कर रहा है वो तो स्वरूप उसका आगे भी होगा आप पूर्वास बना सकते हैं किंतु अदृष्ट बना करके ये अंग बनता है इसलिए कहते हैं अदृष्ट पूर्वक अदृष्ट साधनत्व प्रयुक्तम अदृष्ट से साधनम अदृष्ट साधनत्व तेन प्रयुक्तम प्रोक्षण से प्रोक्षण अंग हुआ अदृष्ट उत्पादन उत्पादक ऐसे हो करते ब्रीहीन अप्रोक्ष याग अनुष्ठाने अपूर्व अनुभव करते हैं को अगर प्रोक्षण नहीं करके प्रोक्षण जल का छिटा दे देना तो अगर प्रोक्षण नहीं करेंगे तो याग कर लेंगे अपूर्व नहीं होगा तो एवं सर्वेश अंगेश अपूर्व प्रयुक्तत्वम अंगत्व बोध्यम तो जितना सर्वेश अर्थात ब्रिहीण प्रोक्ष्यति वृहन अवहंती वृह अवहनन नहीं करके नहीं कूट करके नख विदलन, नख के द्वारा अथवा पाषण घर्षण पत्थर में घिस करके हम चावल निकाल करके पूर्वास बना देंगे तो यज्ञ का स्वरूप तो निष्पादन हो जाएगा किंतु अपूर्व नहीं होगा इसलिए जहाँ ये कहते हैं इस प्रकार की जो अंग होते हैं अंगज में जैसे अवघात अथवा प्रोक्षण ये सब अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम तो यहाँ स्वरूप निष्पादक अंग नहीं होते हैं ये अपूर्व उत्पन्न करेंगे इस प्रकार के अंग बनते हैं ठीक है ये दे दिया द्वितीय श्रुति अंग का बोधन करवाता है ऊपर में दो दे दिया तृतीय श्रुति अंग का बोधन करवाते हैं श्रुति अंगांगी बोधन करवाते हैं ब्रिहि याग का अंग हो गया आरुण्यम क्रयण का अंग हो गया ये तृतीय श्रुति के द्वारा अभी प्रोक्षण अवहनन ये ब्रीही का अंग बन गए है द्वितीय श्रुति के द्वारा तो ब्रहीन अवहंती और ब्रहीन प्रोक्षति तो ये अंगबोधन करवाए ये सब श्रुति है तो ब्रहीन में द्वितीय श्रुति है हाँ ये सब विभक्ति हैं मतलब ब्रहीन द्वितीय विभक्ति है और ब्रीहीन भी और अरुणा ये तृतीय विभक्ति है ये विभक्ति यहाँ अंग बोधन करवाए और आगे सब और भी भक्ति भी है आज यहाँ तक विभक्ति भक्ति, भक्ति के द्वारा ये अंग निर्णय हुआ ओम शंकरं शंकराचार्यं शंकर शंकर वाच्य पुनः पुनः मूर्तिलवाने व्योम भद्र प्रदेहाय मूर्त नम ओं शांति